महाभारत आदिपर्व अष्टिशोध्याय वासुकी की बहन जरत्कारु का जरत्कारुमणि के साथ विवाह करने का निश्चय सौ तुवाच सर्पाण तो वच श्रुआा चेतच वासुक श्रुता ऐलापत्रो प्रवेदित उग्र श्रवाजी कहते हैं सौनक जी समस्त सर्पों के भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा न स यज्ञो न भविता न स राजा तथा विध जनमे जय पांडवे यो यमाक भाइयों यह संभव नहीं कि यह यज्ञ न हो तथा पांडववंशी राजा जन्मेजय भी जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें दैवे नोप तो राजन जो भवेदिह पुरुष सदैव बेवाश्रय ते नान्य तत्पराजनम राजन श्लोक में जो पुरुष देव का मारा हुआ है उसे देव की ही शरण लेनी चाहिए वहां दूसरा कोई आश्रय नहीं काम देता तदिदस्माकसम दैवैवाश्रया मोत्र शुणुध्व च वचो मम अहम शापेशमुस्रृष्टे शमस वचस्तदा मतुरसंगढ़ो भयात सतमा देवा नाम देवानाम पन्नग्रेष्ठा तीक्षणा इति प्रभु पितामह दुखार्ता नाम महादुते श्रेष्ठ नागण हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी जैव दैवजनित ही है अतः हमें देव की ही आश्रय लेना चाहिए उत्तम सर्पगण इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने जब माता ने सर्पों को यह साप दिया था उस समय भय के मारे में माता की गोद में चढ़ गया था पंडव प्रवर महातेजस्वी नागराजगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कानों में पड़ी अहो स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं बड़ी कठोर होती हैं देवा उचहो का ही पुत्रान देव देव तवा देवता बोले पितामह देवदेव देव तीखे स्वभाव वाली स्क्रूर कद्रों को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार श्राप दे सके और वह भी आपके सामने तथेति चाह पिता में विज्ञात कारण वरिता पितामह आपने भी तथास्तु कहकर कद्रों की बात का अनुमोदन ही किया है उसे साफ देने से रोका नहीं है इसका क्या कारण है हम यह जानना चाहते हैं ब्रह्मोवाच बहुव रूपा विशोल बहा ब्रह्मा जी ने कहा इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं मैंने प्रजाजनों के हित की इच्छा से ही उस समय कद्रों को मना नहीं किया ये दंद छुद्राश्च पापाचारा विशोष बना तनाशो भविता न तो ये धर्मचारिण जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्राय लोगों को डकते रहते हैं छुद्र स्वभाव के हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विषवाले हैं किंतु जो धर्मात्मा है उनका नाश नहीं होगा पण्डगा वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा उसे बतलाता हूँ तुम सब लोग सुनो या, या वरकुले धीमान भविष्य महान ऋषि जरत्कार उपस्वी ने कुल में जरदारू नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे तस् पुत्रो जरत्कार ऊर्भविष्यति तपोधन आस्तिको नाम स सीष्य तम तराम तत्र मोक्ष भुजगा ये भविष्य धार्मिका उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद करा देगा अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे देवा उचह स प्रवरो ब्रह्मण जरत्कारु महातपा कश्याम पुत्र महात्मा जन देवताओं ने पूछा ब्रह्मण वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे ब्रह्मोवाच सनामायाम सनामा सक्यायाम द्विज सप्तम अपत्यम वीरज सम्पन्न बीर्ज वहां जनष्यति ब्रह्मा जी ने कहा वे शक्तिशाली द्विजश्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति सम्पन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे सुुके सर्पराज से जरत्कारु स्वसा किल साम भविता पुत्र सापान आगाश सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को साप से छुड़ाएगा एला पत्रुवाच एव देवा पिता महमथाब्रवन उक्त वचनं देवा स्त्री दिव जय ऐलापत्र कहते हैं यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे एवमस्तु ऐसा ही हो देवताओं से ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्म में चले गए सोहमेव प्रप्यामी वा सुखे भगनीम जरत ताम जरत्कारुति तस्मे प्रतिपादय भैक्ष महाराज नागा नाम भय शांत ऋष सुव्रताजाम तो अतः नागराज नागराजवासुकी मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरदकु को अपनी जरदकारु नाम वाली यह बहन ही भिक्षा रूप में अर्पित कर दें इस साफ से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है इतिश्री महाभारते आदि परवणि आस्तिक पर्वणि हेला पत्र वाक्य अष्ट